नमस्कार, मैं बोल रही काश और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहें मुस्कुराते रहें। नमस्कार मेरा नाम रुद्राक्ष न जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम में आपका स्वागत है रेडियो मधुवन सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए सुप्रभात मैं पंकज प्रकाश आप सुन रहे हैं वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ रेडियो मधुवन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति ओम शांति ओम शांति माइसल तरुण प्रकाश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 आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है पूरन प्रकाश जी जो विधायक हैं मथुरा के और छठीवीं बार उन्होंने विधायक पद को संभाल रहे हैं और लगातार छः बार उनका ये पारी चल रहा है आगे भी चलता रहेगा और अभी पूरे परिवार के साथ जो है माउंट आबू से और ब्रह्मा कुमारी से बड़ा उनका स्नेह है तो उस स्नेह के आधार पर वो हर साल यहाँ पर आते हैं और इस बार वो अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें तो आइए उनसे आप सभी की जो है रूबरू कराते हैं पूरन प्रकाश जी से तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे उनका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति राधे राधे मैं पूर्ण प्रकाश विधायक जनपद मथुरा ब्रज हमारे ब्रज में पूरी कृष्ण भगवान की लीलाओं के नाम से पहचान है और उसी उस क्रम में मैंने यहाँ पर जी जी। आपके बाबा के दरबार में मेरा चौथी बार आना हुआ है जी। जैसे भावना आती है जवान से ओम शांति ऐसा नहीं है खाली जवानी जमाने मैंने मेरे अपनी फीलिंग है कि दिल में मन में वास्तव में रिलैक्स होता है सब आदमी दौड़ रहा है भाग रहा है कोई टाई में कुछ किसी काम में किसी को फुर्सत नहीं है घर परिवार दुनियादारी में रहता है लेकिन यहाँ जब आ जाता है इस रज में आ जाता है जैसे हमारे राधा रानी की रज है वो वृंदावन आवे मथुरा आवे गोवर्धन आवे वो है आए उसी तरह से इस भोले बाबा की नगरी में ब्रह्म कुमारी के यहाँ पर हो चाहे वह ऊपर हो अलग तरह की अनुभूति होती है और आपकी बात मुझे इतना बढ़िया सौभाग्य मिला आज सुबह हमारा वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी का जो 11 साल की उपलब्धियाँ उसका भी यहाँ पर हमारे यहाँ के सांसद जी मेरे साथ थे कल आपके यहाँ पर मैं पहुंचा था और आज सुबह 15 जून से ले 21 जून तक जो आपका निरोग होने के लिए एक प्रधानमंत्री ने एक वो दिया संदेश जिसको दुनिया ने स्वीकार किया हिंदुस्तानी नहीं उसमें सबने स्वीकार किया और उसमें भी आज यहाँ समापन पर आज मैं रहने का मौका मिला मैंने भी योग किया अपने आपकी एक ऐसी अनुभूति है वो उसका वर्णन करना, करना हाँ क्या वो नहीं है शब्दों में <laughs> लेकिन ये बात सही है कि हम जैसे हम करेंगे जहाँ पाएंगे सबसे बड़ा डिपेंड करता है किसी भी शांति के लिए वो घर परिवार से शांति चलती है तब घर परिवार से चलेगी उस जनपद में चलेगी प्रदिन भजी और देश में चलेगी यहाँ पर जो पाठ पढ़ा मैंने देखा अभी तो मैंने पूर्व में ही कहा था कि अभी मेरे नाती पोते कब हैं सब जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं इंटर में पढ़ रहे में मेरी नाती भी मेरे दोनों बेटे भी दोनों इंजीनियर हैं वो ना कहकर क पापा हम वंचित रहे अब तक मैं मेरे बेटा तुम अभी तो बहुत दुनिया अभी तो तुम देखे हो ये जब बाप मेरे बच्चे मेरे नाती नाती मेरी बहू हैं जिसको स्वीकार कर उससे बड़ी मुझे खुशी और क्या होगी यहाँ पर जो है इसमें भोले बाबा की नगरी में ओम शांति कहिए हमारी बहन है अब देख घर में परिवार में इतना टाइम ली, इतना नहीं इतना बढ़िया नहीं मिलेगा यहाँ पर रहते हैं तो घर से बढ़िया मुझे सुविधा मिलती है अब मैं करूँ क्या राजनीतिक आदमी हूँ तो मुझे रहना पड़ेगा क्षेत्र में ही लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि मैं तो ज्यादा ज्यादा समय और कभी मौका मिला तो मैं भी आपके लेके अभी तक सफ़ेद कुर्ता धोती थी आगे से मेरा सफ़ेद वो कुर्ता और ये पायजामा हो जाओ मेरा भी बेस्ट लगा मेरी तो यही ठाकुर जी से वो है लेकिन एक्चुअली में आपके यहाँ पर लेके हम प्रयास है आपकी हमारे जनपद में भी मेरे क्षेत्र में बलदे में भी मथुरा में भी जन्मभूमि पे भी आपके जो हैं जो चल रहे हैं उसमें उसमें लोग पहुँचते हैं और वाँव में ज़्यादा संख्या बहनों की होती है और बहनों की अगर देखें तो बहन हमारी दो परिवार संभालती हैं एक अपने अपने पैदा हो से और वो जब शादी शुदा होकर पच्चीस साल तक वहाँ जाती हैं ससुराल तो 25 साल तक माँ बाप के परिवार को भी सम्मान और मान के साथ उसको फेस करती हैं और जब ससुराल जाती हैं तो माँ अपना दायित्व निभाती हैं और मैंने यहाँ पे देखा है जो दीदियाँ जिस तरह से हमारी यहाँ पर एक संदेश दे रही हैं और आज जो है आपका हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि बाबा का दरबार तो पूरे दुनिया में चल रहा है एक देश में चल रहा है पिछली जब आया था सेमीनार था पूरे मीडिया का मुझे मौका मिला बहुत मुझे ज्ञान मिलता है यहाँ पर और मैं आप सब लोगों के इसने भाई जी हैं भाई जी ने कल और परसों कहा कि आपको ऊपर स्टूडियो में चलना है मैं कि चलूँगा और देखिएगा तीन दिन से भाई जी ने कहा मैं कल ही आया शाम को कल निकल जाऊँगा लेकिन भाई जी आप भी धन्यवाद के पात्र हैं हमारे महोदय बैठे हैं ऐसी मुस्कुराहट रहती है आपका सब गम भूल जाता है आदमी यहाँ पर ऐसी चीज़ मुझे देखने मिलती है तो मैं तो बहुत बहुत आभारी आप हूँ आपका और बाबा को भी मैं नमन करते हुए जो संस्कार हैं यहाँ से जाते हैं वो सबके परिवारों में आमें और अपने आप में शांति का संदेश भृद से ले दिल से ले और ज़्यादा फैले ये मेरी कामना है एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अनुभव अच्छा किया आपने और वही स्नेह और प्यार आपको हमेशा खींचता रहता है ये आपने बताया है और विधायक होने के नाते आप क्षेत्र में रहना पड़ता है लेकिन आपका दिल और मन जो है पूरी आत्मा यही से जुड़ा हुआ है बाबा के पास बोलेन आपके पास और इस शांतिवन के साथ माउंट आबू से आपका स्नेह जुड़ गया है तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह क्षेत्र की अच्छी सेवा करते रहें जब तक आप राजनीति में हैं तब तक आप जो है लोगों की सेवा करते रहें लोगों के जो अपने क्षेत्र में जो भी काम पेंडिंग है उसे पूरा करते रहें जिससे जन जो है आपकी आप आपको याद करें आपके कार्यकाल को याद करें हमेशा के लिए ऐसा कुछ काम आप करते रहें और इन्हीं शुभ के साथ आपका हमेशा स्वागत है माउंट आबू में आपके माध्यम से बाबा का संदेश मेरे कानों में पड़ा मेरे हृदय में आ गया है सत प्रसत पालन करूंगा जी जी जी चलिए राधे राधे जाते जाते एक छोटा सा संदेश जनता जनार्दन के लिए क्या देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से आपको पूरी दुनिया सुन रही है उन सभी को आप क्या बताना चाहेंगे एक मैं मेरी जहाँ तक मेरी बात जा रही है जी जहाँ सुन रहे उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ उनको ओम शांति राधे राधे की भी कहकर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक आप बहुत बड़ी दुनिया है जब तक नहीं आएंगे देखेंगे और यहाँ आप पहुँच जाएंगे जहाँ मैं पहुँचा हुआ बैठा हूँ आप बिल्कुल ऐसे देखेंगे जो किसी कितने भी पैसा खर्च के आधे से ज़्यादा लोग बीमार हैं कोई मानसिक कोई आर्थिक रूप से लेकिन मेरा ऐसा सोच है यहाँ पर आकर आपके आधे दुख दूर हो जाते हैं मैं सभी से जितने भी कह रहे हैं आप पाम हैं इस परिवार से जुड़ें और जुड़ के आप महसूस करेंगे और पाएंगे हर आदमी ज्यादा कुछ का अपना कुछ फ़ायदा हो और जिसमें आत्मा की शांति रही है शांति मिल रही हो उससे बढ़िया तो फ़ायदा धन का भी नहीं है दौलत का भी नहीं है परिवार का भी नहीं है जो आपको यहाँ पर आगे जब जया आपने ग्रह कर लिया तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा आप पाए जुड़ें इस परिवार से जुड़ें और अपने आप को अपने प्रदेश को अपने घर को अपने देश को मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल की जो उपलब्धियाँ हैं उसमें ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ यहाँ भी यहाँ से शामिल भी हुई है उसमें भी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे राधे चलिए मित्रों बहुत ही प्यारा सा पूरन प्रकाश जी ने आपको संदेश दिया कि आप इस परिवार से जुड़ें आप अपने परिवार में तो रहते ही हैं लेकिन जहाँ पर आप जो है दौड़ लगाते हैं और हर दिन आपके पास एक टारगेट होता है कि आज ये करना है आज वो करना है लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए भी अगर इस परिवार से जुड़ जाते हैं तो आपका कार्य भी अच्छे से होगा और आपको एक मन की जो शांति है वो मिलेगी जो आप अपने परिवार में नहीं पाते हैं तो यहाँ आके उस परम शांति का अनुभव कीजिए ऐसा पूरन प्रकाश जी का कहना है तो इसी संदेश के साथ आप सभी को शांति मिले प्रेम मिले आनंद मिले इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं और एक बार फिर से पूरण प्रकाश जी को बहुत <laughs> ग़ज़ब है गजब तो गजब है गजब तू तो रूहों का वालिद गजब है ग़ज़ब तू गसब है गब तो गजब है ग़ज़ब तू रूहों का गज़ब है गजब इस पे है तेरे करिश्मे अजब इस जमी पे है तेरे करिश्मे अजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू गज़ब है तेरी खुशबू रूहानी से महके जहाँ सर्वे में है तेरी खुशबू यहाँ सल में है तेरी खुशबू यहाँ तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन तु दरिया तुझको कहते खुदा तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू रू का वालिद गजब है गजब है नगमे हवा हु तेरे से गाती है नगमे हवा तेरी रहमत से रहती उ तेरी रहमत से रहती जवा। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर हर लबों पे लबो है तेरा ही जिक्र जिक्र हर लबों पे है तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तू रू हो गवालसब है गजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू गसब है गजब तू गजब है गजब तू रू का गवालत गसब है गजब तेरी ही पहचान है हर मजहब में तेरी ही पहचान है कोई कहता खुदा कोई भगवान है कोई कहता खुदा कोई भगवान है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे हमने सीखा है तुझसे इलाही अदम हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू गजब है गजब तू गजब।, गजब है गजब तू गजब